विशाल डबल रोटी की सैंडविच एक गर्मी वाले दिन उस गांव में 40 लाख टिड्डे गंजी खोपड़ी पर डंक मारा उन्होंने गोते लगाए भिन भिनाए जो भी मिला उसे कपागप खाया टिड्डों की आवाज और उनकी दुष्टता बढ़ती ही गई अंत में गांव वाले चिल्लाए बोलो हम क्या करें फिर उन्होंने गांव के सभागृह में मेयर को बुलाया मेयर ने सभी गांव वालों से पूछा बोलो हम क्या करें लोगों ने कहा अच्छा सवाल है किसी के पास कोई हल नहीं था तभी डबल रोटी केक बनाने वाले बेकर ने पूछा टिड्डो का प्रिय भोजन क्या है स्ट्रॉबेरी जैम जरा रुके हमें विशाल सैंडविच बनाकर उन्हें उसमें फंसा सकते हैं बेकर का सुझाव सुनकर सब लोग खुशी से छिले एक किसान ने कहा इसके लिए मेरा खेत इस्तेमाल करो फिर बेकर ने आटा गूंथने का तरीका समझाया ऊपर से आटा मिलाओ नीचे से खमीर समुद्र का नमक डालो पानी छिड़को बार बार फिर उसे गूथो उसे मुट्ठियों से पीटो। जब कुछ लोग आटा गूंथने में लगे थे तब बाकी लोगों ने खेत में एक विशाल दरी बिछाई फिर डबल रोटी के आटे को फूलने के लिए छोड़ा गया आटा फूल एक छोटी पहाड़ी जैसा कुप्पा हुआ आटे को बड़ी मुश्किल से ट्रक ट्रॉली और बसों में लाद कर, उस भट्टी के पास ले गए जुनून जो उन्होंने पहाड़ी पर बनाई थी पकाने के लिए उन्होंने पचास ईंट की भट्टियां लगाई थी घंटों तक डबल रोटी पकती रही वो अंदर से फूली खिड़कियां खेली जब गर्मा गर्म डबल रोटी बाहर निकली तो गांव वाले खुशी से चीखे चिल्लाए क्या खुशबू है कितनी स्वादिष्ट है टिड्डे भी कितने बदमाश है फिर डबल रोटी को ठंडा करने के लिए रखा देखते ही देखते छह ताकतवर आदमियों ने बड़ी आरी से डबल रोटी का एक स्लाइस काटा लोगों ने तालियां बजाई तब दूसरा स्लाइस काटा किसान का खेत खराब न हुई आठ घोड़ो की गाड़ी ने एक स्लाइस को खींचा उसे उन्होंने खेत में बड़ी दरी पर रखा फिर एक ट्रक ने स्लाइस पर मक्खन उड़ेला लोगों ने बेलचो से मक्खन को फैलाया फिर उन्होंने उस पर स्ट्रॉबेरी जैम फैलाया इस बीच खेत के ऊपर छह हेलीकॉप्टर तैनात थे वो टिटो के सैंडविच खाने के इंतजार में थे इंतजार के अलावा वे कर भी कह अचानक आसमान भिन-भिन से भिलनाने लगा सभी चालीस लाख टिड्डे वहां एक साथ पहुंचे जैसे ही उन्होंने जैम सूखा वे उसमें कूदे और फंसे जैम खाकर वे उसमें फंसे और वे बड़ी पूरे फंसे तभी उनके ऊपर दूसरा स्लाइस आकर पड़ा थाम दोनों स्लाइस के बीच जाकर फंसे सिर्फ तीन खुशनसीब टिड्डे ही निकल पाए जान बचाकर धूमधाग पाकर वहां से भाग पाए उसके बाद टिड्डे शहर में वापस कभी नहीं आए फिर लोगों ने जश्न मनाए लोग नाच गाने गाए टिडो की श्यामत आई शहर में खुशियां गाई पर उस सैंडविच का क्या हुआ चिड़ियों ने अपनी चोचों से कुतर कुतर कर सौ हफ्तों तक उसको खाया